The trees are moving. The mountains are moving. Oh, the mountains, the mountains, the mountains. पदं छ्रहण्वा यो यदिछति तस्थ ब्रह्मलोके न वाद नवभूव बनम्वायतूक हनते हने शरी जो वज पूछी गई जिस पर पाप छोड़ने का असर नहीं पड़ता माने मनुष्य के कर्तृत्व का जिसके साथ कोई संबंध नहीं है कोई मनुष्य पूर्ण करके फूल उठता है हमने बड़ा पुण्य किया अस्पताल बनाया फूल बनाया को, कोई कोई आदमी साफ करके ग्लान हो जाता है हमसे बड़ा बुरा काम हुआ तो अपना ऐसा कोई स्वरूप है ऐसा कोई शब्द है जहां कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता है ऐसा है अपना स्वरूप और अन्य माप करता करता अर्थ है यथा हमारे कर्तृत्वता को तो असर ना पड़े पर संसार में जो क्रिया विक्रिया प्रतिक्रिया अपने आप हो रही है गर्मी पड़ती है तो वर्षा भी होती है बर्फ़ा होती है तो ठंड भी पड़ती है तो ये क्रिया प्रतिक्रिया तो अपने आप कृष्टि में हो रही है जो पैदा होता है वो मरता भी है जो बच्चा होता है वो जवान होता है जवान होता है वो बुढ़ा होता है बीच में से वृक्ष निकलता है कृषि का प्रमय होता है ये सब क्रिया विक्रिया है ये ऐसा कोई सत्य है जिस पर क्रिया विक्रिया का कृत अदृत का प्रभाव न पड़ता हो बोले भाई ऐसा वो कर्तृत्व से मुक्त है और परिणामी स्वभाव से मुक्त है परंतु काल से मुक्त है कि नहीं तो भूतास्त मध्यास्त भूत और भविष्य काल के प्रभाव से भी मुक्त है अगा है और ऐसा यथार्थ पदार्थ है ऐसी वस्तु है और उसका तंत्र अनुभव होता है तो वही कृपा करके बताओ ये प्रश्न किया गया इसके उत्तर में यमराज ने बताया सर्वे से वेदा यद पदम आमनस असल में वेद ऐसे पद का निरूपण करते हैं <स्थाँगा> तो माने वेद जो है वो लोक व्यवहार में तो यही बताते हैं कि अगले रिमत से वेद एजाम जब ठंड लगे तो आग पाते होते अग्नि का प्रयोग करो ऐसे समझ हो कि कमरे में जो है तो हीटर जला लो अग्नि हिम्मत तो, तो लौकिक व्यवहार का वर्णन हुआ और दूसरी ओर कहते हैं कि ये धर्म करो ये कर्म करो तो तुम्हारी अंतरात्मा ऊर्धति प्राप्त करेगी। ऐसे कर्म करोगे तो अधोगति प्राप्त करेगी ऐसी उपासना करोगे तो तुम अपने इष्ट के साथ मिल जाओगे और ये वस्तु अगर जान लोगे तो तुम्ही तुम हो तो मनुष्य के मन में कहीं तुम ही तुम हो इस बात की इच्छा सबसे मन में रहती है हो। कानपुर में गया था तो एक सज्जन एक दिन हमको अपनी दुकान में ले गए कपड़े की दुकान है तो पहले बहुत गरीब थे जब पाकिस्तान से आए थे तो सब कुछ खो गया था बड़े हो गए तो दिखाने के लिए ले गए थे तो मैंने उनसे पूछा कई आदमी काम करते हैं तो है तुम अपने कपड़े कैसे क्या कह के बेचते हो कैसे दिखाते हो लोगों को तो बोले की हम ये बताते हैं कि देखो ये कपड़ा बहुत बढ़िया है इसके सूत अच्छे है चमक अच्छी है ना? पहले तो बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उसके घर की प्रशंसा करते हैं फिर बताते हैं की इसको बैजती माला पहनते हैं, बोला हाँ फिर बताते हैं कि इंदिरा गांधी पर ये बहुत पसंद है वाला। और इसके बात कहते हैं की अगर ये कुमें जाओ तो बस तो तुम ही तुम जाओगे मैंने अंत में ये बात कहने <laughs> तो कहीं वेदांत का ज्ञान है स्वरूप से ये उत्कृष्ट है शिष्ट पुरुषों के द्वारा गृहित है आदृत है समादृत है और और इसमें केवल आत्मा की अद्वैत क्षमता रह जाती है सर्वे वेदा यदम आमनते सारे इसका अर्थ केवल उपनिषद नहीं है कर्म योग प्रति सादाक भक्ति योग प्रति ज्ञान योग प्रति हैं? जितने शास्त्र हैं वो सब के सब अंत को आत्मा के स्वरूप में ही पर्यवसित होते हैं जैसे देखो कोई कहे कि तुम खुद बढ़िया बढ़िया काम करो तो उसका क्या अभप्राय है तो जो बढ़िया काम करेगा वो लोग की तो सेवा करेगा पर खुद बढ़िया हो जाएगा कि नहीं जो बहिया काम करेगा वो बढ़िया हो जाएगा ना आज श्रेष्ठ काम करने वाले का स्मरण लोग करते हैं कि नहीं रघु का स्मरण करते हैं राम का स्मरण करते हैं, हैं जनक का स्मरण करते हैं अश्वपति का स्मरण करते हैं तो जिन लोगों ने श्रेष्ठ काम किया है उनका तब स्मरण करते है न तो आत्मा के कृत मान कर्मजन्य उत्कर्ष में ही उनका अभिप्राय है जो कहते हैं खूब तो बढ़िया बढ़िया ध्यान करो तो तुम्हारा अंत चरण उत्तम हो जाए तुम भले भारत हो जाओ तो ये भी तुम्हारे ही उत्कर्ष का प्रतिपादन करते हैं अरे भाई स्व हो जाओ धर्म आसन हो जाओ तो छोटी छोटी चीजों के लिए इधर उधर भक्तो भक्त वो भी तो तुम्हारे ही का प्रतिपादन करते हैं जिसका नाम योग हुआ और जो कहते हैं बाबा तुम्हें अपने स्वरूप की चमक के लिए कुछ तो करने की जरूरत नहीं है सचमुच बिना कर्म के बिना उपासना के बिना योग के स्वतः सिद्ध तुम्हारा स्वरूप ही ऐसा है श्री रामानंद संप्रदाय में तो ऐसा मानते हैं विलक्षण है लोक विलक्षण है वो कहते हैं कि कर्म योग करना दूसरी बात तो बहिरंग कर्म योग और अंतरंग कर्म योग बहिरंग कर्म योग को कर्म योग बोलते हैं और अंतरंग कर्म योग को उपासना बोलते हैं नहीं? और ज्ञान जो सब साधन है और ये इनसे सबसे बड़ा सुगम क्या है देखो क्या लोग की रीति बताता बोले आचार्य अभिमान हम अमुक गुरु के शिष्य हैं, अमुक संप्रदाय में क्या समझते हो ना? न आचार्याभिमान हमारा इतने से विचार हो जाएगा कि हमारे गुरु ऐसे हैं देखो और नाम आचार्य अभिमान रखते हैं वो मैंने हम अमुक संप्रदाय में अमुक आचार्य के द्वारा अमुक मंत्र से दीक्षित होकर के अमुक देवता के प्रपन्न हुए हैं शरणागत हुए हैं इसलिए हमारे कल्याण में कोई शंका नहीं पृष्टि तो में चाहे वो वेद कर्म का प्रतिपादन करता हो चाहे उपासना का प्रतिपादन करता हो चाहे अष्ट योग का प्रतिपादन करता हो चाहे तत्व ज्ञान का प्रतिपादन करता हो अंततः तो वेदों का अभिप्राय यही है कि तो स्वस्थ उस में तुम पहुंच जाओ जहां से धर्म की शक्ति तुमसे उठा नहीं सकती ऊपर और धर्म की शक्ति नीचे गिरा नहीं सकते जहां स्वाधारित प्रकृति तुमको नीचे गिरा नहीं सकती और उठा नहीं सकती उस अचल पद को प्राप्त करो जहाँ काल का प्रभाव तुम्हारे ऊपर नहीं पड़ता उस अचल पद उस अचल पद का अनुभव करो सारे वेदों का तात्पर्य यही है तो भिन्न भिन्न कर्मों का उपदेश करने पर भी भिन्न भिन्न मंत्रों का निरूपण होने पर भी नहीं। नहीं। भिन्न भिन्न देवताओं के स्वरूप का वर्णन करने पर भी और जग यज्ञ जागाविदों की भिन्न भिन्न प्रक्रिया होने पर भी असल में वेद परम तात्पर्य के रूप से आत्मा के ब्रह्मत्व का ज्ञान ही कराना चाहते हैं ये संपूर्ण वेदों का सम्मिलित तात्पर्य है क्योंकि आत्मा का उत्कर्ष और चरण उत्कर्ष चरम मान अंत और परम उत्कर्ष सर्वोपरि उत्कर्ष यह परेवा जिससे परे कोई उत्कर्ष नहीं है तुमको वो बड़ देना चाहते हैं ये वेद तुम्हारा वो बलतन बताना चाहते हैं ये वेद जो गर्बा पड़ गया है उस पर्वे को फाड़ डालना चाहते हैं वे वेदनंदी तो आमनंदी का अर्थ है इनके निरूपण भर से यह ज्ञान दूर हो जाएगा अब जरा दूसरा पद लेते हैं सपांश सर्वांशत बनंदी वैसे श्रीमद् भागवत में सर्वे वेदा जत पदमाती इसके लिए एक बहुत सुंदर श्लोक है भागवत में कहते हैं कि बृहद उपलब्ध मेह तदय ये चाहे तुम नाम पूछ लो हम लोगों के गांव की तरफ लोगों का नाम बड़ा विचित्र विचित्र होता है घटीचा और नेल। नेला नेला जैसे नैला नाम होता है आदमी का मूसा ऐसे नाम मनुष्य के रखे जाते हैं अच्छा सर तो नाम रखे चाहे मूसा चाहे गिलहरी, चाहे से कैला मूसा ऐसा नाम रखता है परंतु तो रहता आदमी है कि नहीं रहता तो आदमी है ना? नाम कुछ भी रखे रहता तो आदमी है कि नहीं तो बोल रहे नाम कुछ भी रखे वो है ब्रह्मी है ना बृहद उपलब्ध है अच्छा बोले भाई ये दिवाली आती है ना तो घर खार का खिलौना बनाते हैं खार का हाथी खार का घोड़ा खार का गड्ढा खार की औरत खार का मरद है ना और जब खरीद के घर में आता है ना खील के साथ खाते हैं उसको तो बच्चे उस पर लड़ते हैं बोले हम तो घोड़ा खाएंगे हम तो गड्ढा खाएंगे कोई कहता है औरत खाएंगे कोई मरद खाएंगे कोई हाथी खाएंगे जब तो लड़ जाता है रहने लगता है अच्छा भाई उसकी शक्ल चाहे हाथी की हो चाहे घोड़ा की हो है तो खा रही ना है ऐसी आदमी की शक्ल हो चाहे औरत की हो चाहे मरद की हो चाहे पसु की हो चाहे पक्षी की हो ये शकल ही जुदा जुदा है तो वही है न तो जैसे नाम जुदा होने से, ऐसी ने मनुष्य मनुष्य ही रहता है मनुष्य समय में फर्क नहीं पड़ता है कलम तो कांटे ये जो उपलब्ध संसार है ये असल में इसका ऊपा इसका मसाला इसका तत्व जिसमें किसी नाम रूप का आकार नहीं करो बिल्कुल ब्रह्म है क्योंकि सब फूँट फूँट जाने पर सब नाम मिट जाने पर वही रहता अवशेष तयात उदयास्त नये विक्रते हृदय संपूर्ण विकारों का उदय अस्त तो उसी में होता है और, जो कार्यकारण भाव प्रतीत होता है उसी में होता, तो होता है और उसमें स्वयं कोई विकार नहीं होता अत विषय दघु त्वरी मनोवचना चरित इसलिए विषय मंत्र वेदा महात्मा रहा इसलिए वेद कहो मंत्र कहो महात्मा कहो जो बोलते हैं तो परमात्मा का नाम ब्रह्म का नाम जब महात्मा किसी को कहता है कि वो बेहकूफ तो ब्रह्मक एक नाम बेहकूफ भी होलो ओ ज्ञानी तो ज्ञानी नाम ब्रह्म ब्रह्मक है कल विष्णु सहस्त्र नाम में एक अभिज्ञाता नाम है उसका अर्थ पड़ रहा भगवान का एक नाम है अभिज्ञाता अभिज्ञाता माने जो न जाने हो विज्ञाता नाम और वो भक्त जी उसकी व्याख्या करने लगे भगत जी तो अभिज्ञाता शब्द की उन्होंने ये व्याख्या की जो अपने सेवक के दोष को न जाने है नो तो अभिज्ञाता भगवान है ना न अभिज्ञाता अभिज्ञाता माना न जानने वाला तो असल में ना तो अच्छा तो जितने नाम है उसी के जितने रूप हैं उसी के तो अब इसका नतीजा क्या निकला की महात्मा लोग चाहे कुछ भी बोले अंत लोग समझते हैं कि अंत बोल रहे हैं और महात्मा जानता है है ना? कि हम अपने सोने को ही कभी सुगर कहके बुलाते हैं है ना सुन तो बड़ा बना लो सोने का घोड़ा बना लो सोने का ग्रिय बना लो है ना? हाथी बना लो गो नृसिंग बना लो बोले ओ है न बच्चे ने गंगा के सिंह को पुकार रहे हैं और तो तो हाथी वाली शकल को पुकार रहे हैं तो बरा कसुअर वाली शकल को पुकार रहे हैं और महात्मा जानता है कि ये तो सोने के टुकड़ों से ये सब शकल बनी है तो हम सोने का ही नाम ले रहे हैं, ये सब नाम उसी के सब रूप इस के। तो उसी के बोला। तो सर्वे वेदा जब पद मामी उसी पर ब्रह्म परमात्मा में लौकिक प्रयोजन से कि लोग पाप ना करें नरक का नाम और रूप अध्यारोपित है और उसी पर ब्रह्म परमात्मा में लोग पूर्ण कर्म में प्रवृत्त हो सामाजिक सेवा की दृष्टि से स्वर्ग का नाम और रूप है न कल्पित है आरोपित है अध्याप्त है उसी में लोग कर्म योग करें, है ना इसके लिए महाराज जनक का नाम अध्यारोपित है और उसी में लोग शास्त्र का स्वाध्याय आदि करें क्या के लिए जात का नाम आरोपित है।, है नाम है लोग रोगी होने पर चिकित्सा का काम करें इसके लिए उत्तरत्मा में अश्विनी कुमार का नाम अश्विनी कुमार का नाम अध्यारोपित है धन्वंतरी का नाम अध्यारोपित है वही बिल्कुल क्या लोग करें इसके लिए उसी का नाम कपिल है लोग वैराग्य से रहें इसी से उसका राम दत्ता त्रय सुखदेव ऋषभ देव वाणे अमुक प्रयोजन से अमुक नाम अमुक रूप अमुक गुण और इनकी कल्पना करके उस परमात्मा का दर्णन करते हैं असल में सारे वेद है ना नरे तो सब लोग करें बन जाएं तो लक्ष्मी नारायण के रूप में वर्णन कर दिया नहीं बाबा जा जाह करके घर गृहस्थी में रहो है न सीताराम के रूप में वर्णन कर दिया तो ये है तो तत्वान सर्वाण जवंती अब जितने साप हैं। वो सब जैसे मृत्यु देवता तत्व ज्ञान का उपदेश कर रहा है आप देखते हैं कि नहीं मौत तत्व ज्ञान का उपदेश कर रही है माप शास्त्र का और साधन का हृदय बता रहे हैं बोला तो उस तो सर्वे वेदा जब पदमा मनंती ये शास्त्र का हृदय है जितने नाम रूप है सब एक परमात्मा में हैं परमात्मा के सिवाय नाम रूप और कोई नहीं है इसलिए इति विषय रघु तरी मनोरचना करिता हूं कहते तो हैं हमारे मन में जो आता है तो परमात्मा है हम जो बोलते हैं तो है। वो परमात्मा है प्रथम एक माध्यम थी भूमिगत सपा निर्णा मनुष्य पांव रख के चलेगा तो धरती पर ही तो पांव रखेगा ना इसलिए कोई भी अगर बोलेगा या कोई भी सोचेगा तो जब परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज है नहीं तो सोचेगा क्या अच्छा अब देखो एक, एक प्रसंग प्राप्त विषय सुना देता है तो वो क्या कि हमारे बाबू लोग कहते हैं कि ये ईश्वर ईश्वर करने वाले पराधीन मनोवृत्ति के हो वजह से है? हम आपको कहते हैं कि आपको बोलने और सोचने की इतनी स्वतंत्रता संसार में और किसी विचार से प्राप्त हो ही नहीं सकती संसार में चाहे कोई भी विज्ञान है ना महाविज्ञान का विदय हो जाए आगे कोई तो भी ज्ञान हो जाए लेकिन मन विषय सोचने का स्वातंत्र्य और मुंह से वाणी से बोलने का इतना बड़ा स्वातंत्र्य है।, है और किस सिद्धांत से प्राप्त तो हो सकता है जिसमें कहते हैं कि हम मुँह से जो बोलते हैं तो परमात्मा है और मन से जो सोचते हैं तो सो परमात्मा है क्यों जो परमात्मा के फिलहाल और कुछ है नहीं इतनी स्वतंत्रता इसी को मुक्ति बोलते हैं बोला ये जीवन मुक्ति है इतनी बड़ी स्वतंत्रता आप उसके संविधान के अनुसार प्राप्त हो सकती है संसार में उपासना संविधान धर्म संविधान योग संविधान राजनीतिक संविधान कौन ऐसा पृष्टि में संविधान है जो आपको इतना बड़ा स्वातंत्र दे, दे की जो जो जहाँ जहाँ चले सही परिक्रमा जो जो करे तो सेवा ये स्वातंत्र आपको कौन दे सकता है जब जब कर्म करोगे तब तक खिलाफ सौंदय तब आराधन हम अरे भाई पहचान गए जब कि अमृत का समुद्र है तो चाहे पानी उछाले चाहे पिए है चाहे आद ले चाहे कै कह हम पहचानते हैं की अमृत है अमृत इसमें मरने का डर नहीं है अमृत का समुद्र है ब्रह्मो और हमारे आगे पीछे ऊपर नीचे दस विक दसों दिशा में मैंने दसों दिशा में बाहर भीतर नहीं आता हूं एक बात एक बात है ना ये तो आपको मालूम है ना दसों दिशाओं में है ना माने चार तो हो गए चारने पीछे दागिने बाएं और चार से और एक ऊपर और एक नीचे तो दस तो ये हो गया दस दिशा दिशाओं में बाहर भीतर नहीं आता तो दसों दिशाओं में भी और बाहर भीतर भी और इन बारह की कल्पना जिसमें है सो भी और इनके द्वारा कल्पित जो है सो इनका कल्पक जो है सो और इनकी कल्पना जो है सो परम परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है इतना स्वातंत्र सर्वे वेदा जब पदमावन वेदा शब्द का क्या हुआ अरे ज्ञान अरे जो भी तुमको ज्ञान होता है उस नाम में उस रूप में उस गुण में उस स्वभाव में हैं? ब्रह्म ही ब्रह्म है परमात्मा के सिवाय दूसरा कोई तो नहीं को ये स्वातंत्र अतान से सर्माच यती तपस्या की बात करता है तपस्या का नाम सुन के धरना नहीं बोला ये जो धन कमाने के लिए ऑफिस में छह घंटे बैठते हैं ना और हम लोगों को तो पाँव बैठा लटका के बैठना हो तो तपस्या ही हो जाए हो तो देखो हमको कुर्सी पर पाँव लटका के बैठना पड़े तो क्या पड़े और जिनको कुर्सी पर बैठने की आदत है उनको पाँव समेट करके और ये मेरा ट्रेन कुटी की जरी पर है और, और कहा तुम्हारे घर में बढ़िया फर्नीचर है और कहा यहाँ प्रेम कुटी में तो और का बैठते हो तो पांव लच्चा के बैठने का जिनको अभ्यास है उनको समेत के बैठना ये तप हो जाएगा सब विलक्षण रीति होती है जब कोई समारोह होता है ना संसारियों के यहाँ ब्याह होता है है ना? और वो महाराज खाना पीना और वो आइसक्रीम और वो गिलास और वो है ना? वो खटाखट और वो है? वो है ना? नौ वो शौक या बड़ी का बड़ी भाव हाँ। अपन जाके वहाँ बैठते हैं तो तप करते हैं आपकी समझ में आवे चाहे नहीं आवे बता जितनी देर वहाँ बैठते हैं उतनी देर हमारा तपस तप होता है वहाँ तप को समझना बड़ा कठिन है क्योंकि वहाँ कोई चीज ऐसी नहीं है जिसको हम आख खोल के देख सके सर्वाणी जज्बलंती तपस्या जो है इसको बोलते तपस्या शब्द का अर्थ आग तापना नहीं है वो है तो में खड़े रहना नहीं है जाड़ा सहना नहीं है और तप शब्द का अर्थ देखो ये जो हमारी इंद्रियों की भोग्थ प्रवृत्ति है ना मन हमारी इंद्रियां रसीली कब होती है ये देखता तो संसार के जिन विषयों को देख करके रस का अनुभव होता है तो उसका मतलब ये होता है कि अपने अंदर कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको देख करके तुम रस का अनुभव करते हो मैंने एक मजदूर से ये बात पूछी कि तुम सिनेमा देखने क्यों जाते हो तनखा होती थोड़ी और काम करे है दिन भर हाथ का थोड़े का और सिनेमा देखते बोले तो हमारा तो तो घर में बैठने की जगह नहीं है हमारे घर कहाँ है झोपड़ी में रहते हैं तो थोड़ी देर के लिए जब सिनेमा में जाते हैं तो हमें अच्छे मकान में बैठने को मिलता है अच्छा दृश्य देखने को मिलता है अच्छे लोगों में रहने को मिलता है तो जाते हैं, है ना तो बाहर देखने कौन जाता है वो है नजित के घर में नहीं है ठन ठन ताल है भीतर ये नहीं समझना की हम लोग बहुत बड़े आदमी है है ना? माने दूसरा का दूसरे का घर किसको भाता है जिसको तो अपने घर में सुख नहीं होता था अपने घर में लड़ाई हो झगड़ा हो उद्वेग हो कोई कमी हो है? हम तो बिहार की बात मालूम है वो है ना कोई गरीब होते थे गाँव के गरीब तो तय कर रखा था और 30 दिन का ठिकाना लगा के रखते थे एक दिन उस गांव में जाएंगे तो उनके मेहमान हो जाएंगे, तो दूसरे दिन उस गांव में जाएंगे तो उनके मेहमान हो जाएंगे एक बार तो भोजन में जाके ठीक थी। किसी के घर में मेहमान होंगे तो ठीक भोजन तो मिलेगा ने? तो ये जो हम आख की मोटर पर चढ़ के बाहर जाते हैं देखने ये जो नाक की मोटर पर सूंघने जाते हैं बोला उससे वो मंगाया आर्डर दिया समझो जाना ना समझो है ना नर मंगाना समझो की आँख के रास्ते कुछ मंगाया नाक के रास्ते कुछ मंगाया जीव के रास्ते कुछ मंगाया है ना ये जो दिन रात होटल से चीज आती रहती है अपने खाने पीने के लिए दिन रात दुकाने की शरण लेनी पड़ती है इसका मतलब ये है कि न घर में सामान है न घर में रसोई है न घर में रसोईया है, है।, है? चाय पीनी हुई तो दुकान से रहते है ना खाना हुआ तो होटल से रहता है ये क्या जीवन है तो बोले भाई देखो हम जरा सौरक के जीवन की चर्चा करते हैं कर रहे हैं ये जो तुम्हारा हृदय है तुम कोई मामूली नहीं हो सम्राट हो बना जरा संभल के तुमको रहना चाहिए ये तप अक्षरों में सोलहवा और इक्कीसवा दो अक्षरों से तब शब्द बनता है ना। तो क और ट पांच पांच हो गए पंद्रह तो सोलह मां कौन आवेगा ट बना और इक्कीसवा आता है ये श्रीमद् भागवत में ऐसे इसका वर्णन है स्पर्शक सोडस में कंशाम सोलह तो और इक्कीस ये दोनों अक्षर को मिला के तप जब ब्रह्मा पैदा हुए तो उनको सब सुना दिखा सुना दिखा तो आकाशवाणी हुई तप तप परमात्मा का दर्शन होता है अब जरा तप की बात आपको तो इसलिए समय तप भी बोलते हैं इसमें ये लिखा है बना प्रशांति सरवाणी के जद बदलते जहाँ मृत्यु बोल रहा हो कि तुम ब्रह्म हो वहाँ यदि तप बोले कि तुम ब्रह्म हो तो क्या आश्चर्य होगा आपको अशेष विशेष का निषेध हो जाने पर सर्वाभाव रूप जो मृत्यु है वो सर्वाभाव सामने खड़ा हो के कह रहा है कि रहे तेरे सिवाय कुछ नहीं है यही ना सारे कठोपनिषद का अभिप्राय यही है वो जमराज वो मृत्यु वो सर्वाभाव वो सर्वनिषेध सम्मुख मूर्तिमान होकर बोल रहा है तेरे सिवाय और कुछ नहीं तू ही ब्रह्म तो तपान सी सर्वाणी जब बदंती सब बोलता है क्या बोलता है अब आपको एकाद पद की बात आपको सुनाते हैं हे नारायण है। जैसे आप देखो मन में काम आया तो काम जब आपके मन में होगा तो एक पुरुष अथवा एक स्त्री दोनों में से कोई ना कोई आपके मन में आएगा माने वृत्ति जब काम रूपा होती है जब वृत्ति हमारी चित्त वृत्ति कामाकार परिणाम को प्राप्त होती है तो उसमें एक स्त्री अथवा पुरुष रूप साकार विषय उपस्थित हो जाता है आंख बंद करके देखो काम वृत्ति हो गए और आंख बंद करके देखो तुम्हारे मन में क्या है है ना अरे भाई चाहे स्वर्ग की अफ्सरा हो गए है ना? और चाहे घर की देवी हो गए लेकिन कोई न कोई मन में तुम्हारे स्त्री अथवा पुरुष होगा अब तब क्या है इस तरह से समझो हमारा मन निष्काम है हैं अब आपके मन में क्या है स्त्री है कि पुरुष निर्विषय हो गया मन तो मन जब निर्विषय होता है तब सम मात्र रहता है ये देखिए ज्ञान मात्र तो निष्काम शब्द का वाच्यार्थ क्या है है ना? निर्विषय संबित ये निष्काम शब्द का वाच्यार्थ है निर्विषय संबित तो तप क्या हुआ बोले निष्कामता तप है और वो निर्विषय संबित रूप है आत्मा है और कपत्या इसको ब्रह्म बताना केवल वेदांत का काम है और नहीं तो तुम निष्काम हो जाओ तो देखो तुम्हारे हृदय में निर्विषय संबित के सिवाय और क्या है तो यह हुआ बात क्या है इसी को देह की उपाधि से विमुक्त करके शोधित करके अभी कहता है ब्रह्म है हैदंती दूसरा ले लो उदाहरण आपके मन में आया लो लोभ में धन का ज्ञान निश्चित रूप से रहेगा कि नहीं धन का ज्ञान होगा माने ज्ञान का धनाकार होना ही उपादेय बुद्धि से धनाकार होना लोभ है सोना हो चांदी हो नोट हो मकान हो जमीन हो कोई न कोई विषय जब मन में होगा तब न लोभ रहेगा अच्छा अब बताओ संतोष के समय आपके मन में क्या आ रहा है सीखारा है ना? नविषय सम्बित है ये निर्विषय सम्बित आत्मा का स्वरूप है तो जिस समय आप निर्लोभ होते हो वो निर्लोभता का तपान सर्वानि से सर्वा जग बदती कहती है कि ये जो निर्लोभ संबित रूप चैतन्य है ये चैतन्य ब्रह्म है अच्छा क्रोध ले लो है ना ये तो बस जिस समय आपके मन में क्रोध आता है चाहे अपना सिर फोड़ो चाहे दूसरे का फोड़ो गुस्सा दो तरह का होता हो है तो।, <laughs> <laughs> तो दोनों बुद्धि सागर ही अरे दूसरे का सिर छोड़ो तभी अपना ही है अपना सिर छोड़ो तो भी अपना ही है दोनों में आत्मा तो एक ही है ये नहीं समझो कि हम दूसरे पत्थों तो कहेंगे तो हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा तो क्रोध में शत्रु रूप विषयाकारता को प्राप्त वृत्ति होती है वृत्ति जो है तो ना वहां शत्रु होता नहीं भीतर शत्रु होता नहीं शत्रु हो वियक में तो वृत्तिन शत्रु का आकार ग्रहण करती है वो दुश्मन तुम्हें देख रहा है ये क्रोध हुआ जब तक दुश्मन ने दिखा तब तक क्रोध क्या अब जाके समूह क्या है दुश्मन बैठे और ताके जीवन को धिका और आधा उधल उजल गाते हैं गाँव में आधा उजल अला है अला जा, जाके समूहे दुश्मन रहते जीवन को अब तुम्हारे सामने तो तुम चाहते तो ये हो कि हमारे गाँव में हमारा दुश्मन न रहे जिस धरती पर हम रहते हैं उसमें हमारा दुश्मन न रहे और जब तुम गुस्सा करते हो तब वो दुश्मन कहाँ होता है कलेजे में दिल में बैठा जहाँ तुम्हारा प्रीतम रहना चाहिए वहां तुमने अपने शत्रु को बैठाया जहाँ कृष्ण बैठना चाहिए वहां पौत बैठ गई है ये देश जो होता है में? ना चित्त में <laughs> <laughs> <laughs> <tapang>, अब देखो अब तो क्रोध छोड़ दो अक्रोध अहिंसा अब क्या रहेगा चित्त में है ना तो क्रोध षय के राजित्य से उपलक्ष्य संविधान रहेगी ना संविध मात्र ये तप इतना क्या ये तुम्हारा आत्मा है ये संवेदन केवल संबित का रूपलक्षण होने के कारण ये तुम्हारे ज्ञान स्वरूपता को बताते हैं ये तप है लेकिन एक बात है ये मूर्ख आदमी को ये ना न न पामपराय प्रतिभाम बच्चे को तो ये बात नहीं बालम पड़ते हैं वही जो निर्विचय माने निष्काम निर्लोभ निष्क्रोध होगा तो मोह होगा तो परिवार अब देखो आपको तो हम थोड़ी थोड़ी बात और सुनाते हैं निर्दान जब तुम्हें अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त करना है ना तो वो बांटने से बांटने के समय नहीं होगा बैठना पड़ेगा अरे ना न निर्दय बोला दया करोगे तो दया का विषय आएगा ना सामने है ना दान करोगे तो दान की वस्तु और दे सामने आएगा ये अध्यात्म ज्ञान दूसरी चीज है और आंदोलन दूसरे पदार्थ है हो है ना ये बाहर की खटपट -खट दूसरी चीज है और आत्मज्ञान का जो प्रशस्त मार्ग है वो दूसरा है अब और आगे सुनाते हैं क्या ये निरुपास्य उपाध्याकार जो है ना वो वृत्ति का परिणाम है उपास्य जो है ना वृत्ति का परिणाम है तो उपास्या विरहित जो संविदमात्र वस्तु है वो सब ना है नांचल्य और स्थर्य जैसे विरहित जो कर्तृत्व तो पूर्वक स्थर्य है चित्त का प्रकड़ है ना वो भी एक आकार है तो चांचल्य स्थर्य आदि से विरहित जो संविद मात्र वस्तु है देखो तप तो वही है जो समृद्ध के चांचल्य को स्थर्य को आकार को परिणाम को है शांत कर दे शांति का नाम शांति का नाम तप है चित्त की शांति का नाम तप है अब आपको देखो एक एक इसके इसका और एक एक बात सुनाता हूँ तो, तो आप सब लोग जानते हो तपान से सरवान से जज यदि सद्गुण अनेक हो तो उनको धारण करने में मनुष्य को बड़ी कठिनाई हो दुर्गुण अनेक होते हैं और सदगुण एक होता है किसी से उसको धारण करने में सुगमता है ये हम सड़क पर वाले सदगुण की बात नहीं बोलते हैं हो है तो ना सभा में सदगुण दूसरे होते सभ्य सभ्यता दूसरी होती है और ये जो हमारे बाप दादों से जो सदगुण चले आ रहे हैं ना वो तो संस्कृति है जो बाप दादों से सद्गुण चले आ रहे हैं संस्कार से जो पैदा होते खुद संस्कृति है और सभा में जिस बल मंसाह के साथ हम रहते हैं वो सभ्यता है सभ्यता दूसरी चीज है संस्कृति दूसरी चीज सभ्यता कपड़ा उधार लेके भी या धोबी से किराए पर लेकर के भी है ना सभा में जाके सभ्यता बनाई जा सकती है लेकिन संस्कृति उधार लेके नहीं बनाई जा सकती है ना वो निकलती है भीतर से और ये जो तप है ये ना बाहर से आता है ना भीतर से निकलता है ये तो केवल एक उद्दम उद्धत उद्भोष है वो आत्मवत्तु के स्वातंत्र्य का तो आप तो देखो ये सुनाते हैं कि जैसे काम में स्त्री या पुरुष आया न मरने और क्रोध में शत्रु आया और मोह में परिवार आया और दया में दुखी आया है और उपासना में उपास्य आया ये सब अलग अलग आते हैं लेकिन शांति जो होती है वह एक रूप होती है कि नहीं तो शत्रु का ना होना स्त्री पुरुष का ना होना परिवार का ना होना शत्रु का ना होना मन में हो है ना ये ना होना जो है ना इनका ये शांति एक रूप है इसलिए चित्त में सद्गुण एक है चित्त की शांति ये तापर है ये परभ्रह्म परमात्मा का ज्ञान नहीं है ये पात्र है अच्छा और दुर्गुण अनेक हैं, एक दुर्गुण कुटुंब को लेके आया एक दुर्गुण शत्रु को लेके आया एक दुर्गुण धन को लेके आया एक दुर्गुण स्त्री पुरुष को लेके आया है ना? माने सब दुर्गुण अपनी एक एक सकल प्रकार के बैठते हैं एक एक आकृति है सबकी गुस्से का दांत निकला हुआ है लोग की आवाज बड़ी मीठी है काम के चेहरे पर मुस्कान है हत्या लगे थे नारी जेह... काम के चेहरे पर मुस्कान है लोग पर मीठी वाणी है ता क्रोध का मुंह विकराल है ये उनकी शक्ल अलग अलग शकल लेके आता है और शांति इन सब दुर्गुणों के ना होने पर जो शांति है वो निराकार है शांति जो होती है वो निराकार होती है और निराकार होने से ही वो नाम और आकार से ज्ञान तो होता ही है शांति और ज्ञान नहा आकार का ऐसा सरोवर जिसमें तरंग न उठती हो शांति का ऐसा अमृतमय समुद्र जिसमें संसार के नाम रूप न उदय होते हो ऐसा जो समृद्ध समुद्र है सम्भद समुद्र उसको बोलते हैं साफर और वो क्या बोलता है क्या वो बोलता है कि ये जो देह के कारण है ना अपने दुराग्रह के कारण काम क्रोध मोह लोभ के कारण अज्ञान के कारण अहंकार के कारण जो तुम अपने को परमात्मा से अलग एक ईकाई के रूप में मान रहे हो ये तुम्हारी भूल है ये वो तप बताता है तपन सर्वाणिदी सारी तपस्या उसी परमात्मा का उपदेश करते हैं तो अब देखो एक बात है दुर्गुण ग्रहण करने में बड़ा कष्ट है और ये भी एक बात है एक आदमी को सच सच कोई बात मालूम थी और उसने महाराज जोटूक कह दिया अब जब कहने की जरूरत पड़े जब याद रखने की कोई जरूरत नहीं तो जब जरूरत पड़े तब कह दिया अब एक आदमी ने महाराज झूठ बोल दिया अब एक तो उसको सच मालूम है पहले से एक उसने झूठ बोल दिया तो एक से दूसरा झूठ बोला तीसरे से तीसरा झूठ बोला चौथे से चौथा झूठ बोला पांचवा से पांचवा झूठ बोला झूठ जो है वो अपनी शकल बदलता है और सच अपनी शक्ल नहीं बदलता देखो ये सच और झूठ की पहचान है झूठ उसको कहते हैं जो अपनी आकृति बदल रहे और सच उसको कहते हैं जो अपनी आकृति नहीं बदलता एक तरीका यह बात है। देखो जिसके मन में है कि हमको लोभ नहीं करना है ओ महाराज चाहे जहा रहे निर्लोभ और जो कहीं लोभ करे और कहीं न लोभ करे उसके सिर पर कितना बोझ एक आदमी चोरी करके आया अब वो ये सोचता है कहीं कोई सुराग छूट न गया हो कहीं घरवाले को पता न लग जाए कहीं पुलिस को पता न लग जाए कहीं पड़ोसी कोई खबर न दे दे उसका दिमाग खराब है और एक आदमी चोर नहीं है उसको कोई डर है उस तो सदगुण जो होता है उसमें निरुद्ध निरुद्ध वेग है निर्विक्षेप है निर्भय इसी से उसकी बुद्धि सत्य के अनुसंधान में परमात्मा की खोज में लगती है सर्वाणी च यदी यदि ब्रह्मचर्य चरंती ब्रह्मचर्य चरंते आपकी चर्या आप कैसी है किसकी तरह आपकी चर्या है जड़ चर्या है कि पूछचर्या है कि पशुचर्या है कि मनुष्यचर्या है कि देव देवचर्या है कि ब्रह्म ब्रह्मचर्या है तो ब्रह्मचर्जन चरण से नारायण की अद्भुत है ब्रह्मचरण जो है ना ब्रह्मचारी का ब्रह्मचर्य तो यह है कि ब्याह तो नहीं किया है पर आगे ब्याह करेगा इसकी संभावना है ब्रह्मचर्य से ऐसा और गृहस्थ ने ब्याह किया हुआ है पर अपनी पत्नी के सिवाय दूसरे की ओर सुदृष्टि नहीं डालता है तो ब्रह्मचारी है, है।, है, है और गृहस्थ ब्रह्मचारी है बानव प्रस्थ का ब्रह्मचर्य क्या है कि पत्नी सात है और ब्रह्मचारी और सदी का ब्रह्मचारी क्या है क्या पत्नी साथ नहीं है और आगे होने की संभावना भी नहीं है और ब्रह्मचारी है तो देखो ये चारों ब्रह्मचारी हैं। ब्रह्मचारी का मतलब केवल <coughs> अपने नाम के साथ बालक ब्रह्मचारी है ना बाल योगी वालम ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी माने चमत्कारी नहीं होता ब्रह्मचारी माने उसकी चर्जिया ब्रह्मवत हो अभी ब्रह्म अपने को ब्रह्म जानता तो नहीं है पर रहनी ब्रह्मवत हो जैसे ब्रह्म अपने को किसी नाम और रूप में आबद्ध नहीं करता इस प्रकार यदि तुम ब्रह्म को प्राप्त करना चाहते हो तो अपने अभ्यास में साधन में अपने भजन में ब्रह्मवत चर्चा कर दो सारे नाम आवे सारे रूप जाएं सारी वस्तुएं आवे सारी वस्तुएं जाएं असंगता जो है ना अलेख ब्रह्मचर्य है ब्रह्मचर्य क्या है ब्रह्मचर्य ब्रह्मचर्यम चरण थे भैया तुम ब्रह्मचर्य क्यों कर रहे हो व्यक्ति रूप से ब्रह्मचर्य क्यों बोले व्यक्ति रूप से ब्रह्मचर्य है ब्रह्म की उपलब्धि के लिए को ब्रह्मचर्यम चरण ये संसार में जो राग द्वेष है ना राग द्वेश ये बड़ा है, सीताराम तो ये संप्रदाय का भी आग्रह होता है पोथी का भी आग्रह होता है उपासना का भी आग्रह होता है इष्ट का भी आग्रह होता है आदमी जब तक समझता नहीं है कि सत्य क्या है और उसके पहले जब वो कहीं स्थिर हो जाता है सत्य का ज्ञान तो है नहीं और एक को सत्य मान करके और पकड़ के और है ना नुराग्रह करके और दूसरे की निंदा है न दूसरे का खंडन करने लगे खुद तो अंधेरे में है ना स्वयं नष्टा थे स्वयं तो अंधेरे में भटक रहे हैं और दूसरों को और अंधेरे में भटका रहे हैं अंधे नहीं वो में आया था ना इसी में तो आया था अंधे नहीं वीयमाना यथाधा तो मैंने उस दिन उसकी व्याख्या नहीं की थी है ना? ना वो है नो तो वहां था ना वो हारी मंडप में बड़े मंडप में कथा हो रही थी ना तो वेदांत की कथा के लिए बोर्ड ज्यादा नहीं चाहिए समझदार ज्यादा चाहिए उसके लिए जिज्ञासु अधिक होना चाहिए उपस्थिति अधिक नहीं होनी चाहिए क्योंकि अधिक उपस्थिति में तो कुछ धर्म के अधिकारी होते हैं कुछ उपासना के होते हैं कुछ जो के होते हैं सबको बोलना पड़ता है ना कुछ विषय के कुछ परीक्षार्थी होते हैं कुछ असूयू होते हैं असूया करने वाले तो दोष निकालने वाले अंधे नहीं बनी है माना यह शानदार आगे आगे एक अंधा चला उसके कंधे पर दूसरे अंधे का हाथ उसके कंधे पर दूसरे अच्छा सौ एक अंधे को जो चीज नहीं दिखती है सौ अंधे मिल करके उस चीज को देख सकते हैं है। तो ये जो परब्रह्म परमात्मा का ज्ञान है पहले तो जो आग्रह करके बैठ जाता है अब देखो जो किसी पंथ में दीक्षित हो गया ना फिरके नहीं, उसको फिरका ही बोलते हो फिर है ना पंथाई है ना और रास्ते की जिद्द है उसको घर पहुंचने यात्रा करना हो है। और आदमी बस में बैठ जाए या ट्रेन में बैठ जाए या प्लेन में बैठ जाए और जहां बदलने की जरूरत हो वहां ना बदले बोले हम तो इसी में बैठे रहेंगे हैं? तो वो अपने गंतव्य पर पहुंचना चाहता है कि उस पवारी का आग्रह करके बैठा है वो अपने गंतव्य पर पहुंचने का आग्रह आग्रह ही नहीं है आ, वो तो बोले हम जाएंगे तो इसी मोटर में जाएंगे हाँ। मोटर में तो आग लग गई रे उतर जा बोले नहीं मरेंगे तो इस मोटर में ही मरेंगे <laughs> तो ये जो पंथाई लोग होते हैं ना पंथाई ये फिर का पंथाई लोग अपनी मोटर में ही जान देते हैं बोला तो अपनी मोटर में जान देते हैं इनका वाहन में इनका अरे जहाँ तुम्हें पहुंचना है वहाँ पहुँचाने के लिए अगर रास्ते हैं एक मोटर से दूसरी मोटर पर बैठना पड़ता है तो एक ट्रेन से दूसरी ट्रेन में जाना पड़े एक प्लेन से दूसरे प्लेन में जाना पड़े ये पंथ का दुराग्रह कैसा दुराग्रह तो गंतव्य का होना चाहिए ना कि हमको अमुख जगह पहुंचना है है ना? ये रास्ता नहीं तो ये रास्ता सही देखो हमारे वृंदावन से एक दिन लोग आए आ रहे थे मुंबई तो सूरत के आसपास कहीं लाइन खराब हो गई हो टूट गई था तो अब ये नहीं कि वो सूरत में बैठ जाएं कि जब ये लाइन बन जाएगी तब इससे जाएंगे हाँ वो सूरत से भूसावल गए और भूसावल से फिर दूसरी ट्रेन पकड़ के यहाँ आए है कि नहीं मार्ग में आग्रह नहीं सवारी में आग्रह नहीं पंथ में फिरका में आग्रह नहीं सत्य का प्रेम होना चाहिए ना वस्तु से प्रेम होना चाहिए तो ये पंथाई लोग जो हैं ये पूर्व आग्रह से ग्रस्त हो जाते हैं कहें कि हम तो साकार बादी हैं, काम तो सगुण वादी है हम तो निर्गुण हैं, है हम का हम घटपंथी हैं, है ना? एक घट पंथ होता है हम हम घटपंथी हैं, हम पटपंथी हैं, है ना? हम मठ हैं, है ऐसे है तो। अरे हमारे तो राधा स्वामी दयाल के सिवाय और गति नहीं है क्या ठीक है बहुत अच्छा हम उसको काट से तो छोड़ेंगे लेकिन ये देखो कि जिस सत्य को तुम प्राप्त करना चाहते हो सत्य को जान लो तो सब तो आग्रह तो कि ब्रह्म जैसे सर्वनाम सर्व रूप सर्व परिस्थिति में अले रहता है ऐसी यदि तुम ब्रह्म को चाहते हो तो तुमको संसार की प्रत्येक परिस्थिति से अलेख किसी का नाम ब्रह्मचर्य है अलेप रहकर आगे बढ़ना पड़ेगा अच्छा जी प्रसन्न कल सुना जब हम घट शब्द का उच्चारण करते हैं तो हमारे सामने घट आता है है नोविंद भाई तो झट गोविंद भाई है तो ना कभी शर्मा जी का जी मिश्रा जी मिश्रा जी ऐसे जब हम ओम बोले तो किसका नाम है जिसका नाम है वो चीज ओम का उच्चारण करते समय हमारे सामने आना चाहिए यदि ओंकार का बाद चार हमारे सामने उपस्थित नहीं होता है तो या तो उसका नाम ओंकार नहीं है ये ये बोलना पड़ेगा या तो उसका नाम ओंकार नहीं या ओंकार बोलते समय वो हमारे सामने आता तो है परंतु हम उसको पहचानते नहीं केवल दो ही बात हो सकती है या तो परमात्मा का नाम ओंकार नहीं होना चाहिए और या तो है ओंकार का उच्चारण करते समय ही उसकी पहचान हो जानी चाहिए हैं? है? और या तो वो हमारे सामने होता है हम उसको पहचानते नहीं है तीन में से एक बात होनी चाहिए आप देखो ओम का उच्चारण करते समय कल के बताना हो सोच के आना की जिस समय आप सर्व विषय का परित्याग करके केवल ओंकार मात्र का उच्चारण करते हैं और केवल संबिल मात्र शेष रह जाता है ओंकार पद का वाक्यार्थ ईश्वर आपके हृदय में उसी समय अपरोक्ष होता है कि नहीं होता है अब कल प्रसन्न